सहमान सफलो सफल शमस्तारे ओं कृष्णयेदी उपनिष परमाध्याय तृतीय पल्ली के चतुर्थ मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था इसमें जीवात्मा का परमात्मा से के पास जाने के लिए एक साधन क्या साधन चाहिए किस तरह से जाना चाहिए प्रसंग आरंभ किया था तो कोई भी साधन करना हो शरीर चाहिए इंद्रिया चाहिए इंद्रिया में कोई साधन नहीं बन बुद्धि चाहिए मन चाहिए चाहे गलत साधन करें चाहे अच्छे साधन करें इन्हीं से काम लेना है चाकू जैसे हैं। तो ये तो है उधर ले तो सब्जी काटे इधर दर्द तो हाथ काटे ये स्थिति है अगर विषणों की तरफ जाए तो दर्द में डालने वाले हैं और अंतर्मुखी बना जा सके तो अच्छा काम करने वाले हैं हमारे पास साथ में यही है इसके प्रसन्न का आरम्भ कर रहे थे आत्माबित भी शरीर है तो मनस्तु प्रग्रहित ना बुद्धिम तो सार्थम मिति मनोप्रग्रह नहीं आयाहर विश्वास के समोचना आत्म के लिए मनोरत्तम भोक्ता इत्यादि कहा आत्मा को मालिक समझना और शरीर को गाड़ी समझना और बुद्धि को गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर समझना सारथी समझना और मन को घोड़े के रूप में लगने वाले लगाम समझना और इंद्रियों को घोड़ा समझना और इंद्रिया जब घोड़े बन जाते हैं तो उनका विषय रास्ता क्या होगा विषय है शब्द स्थरूपगंधा इसी में घूमते हैं औप्र विषय में घूमने वाले हैं विषय वही बने तो उनके किंतु उस आपका वो जो प्रथम मंत्र का कहा गया जो आत्मान है आत्मेन्द्रिय आत्मा मनोयुक्तम आत्मान आत्मान भोक्ता इति आहुर् मनीष का आत्मान द्वितीयांत हो जाएगा जा। यहां आत्मा प्रथमांत है तो ये मंत्र का आत्मा सबके करते शरीर शरीर इंद्रिय और मन इससे संबंधित जो हो जाता है आत्मा तब उसको भोक्ता कहते हैं लोग केवल ये तीनों के अभाव काल में आत्मा को भोक्ता नहीं बोल सकते हैं ये तीनों के साथ जब कालात्म कर जाता है उस काल में फिर विषयों का भोक्ता बन जाता है विष्णु का भोग भोगने वाला हो जाता है गीता के पंचदश अध्याय में भी है स्रोतम चुष्पर्सन चम ग्राहमे अधिष्ठाषा विषयाम उपसेवत विषयों का सेवन कब करता है ये स्त्रोत्रादि इंद्रियों के सहारे से करता है जब विषयों का सेवन करता है तो उस काल में भोगता कहा जाता है क्या और विषयों का सेवन छोड़े तो क्या करता भोक्ता हो जाता है वैसे ही त्रयोदश अध्याय भी गीता में है पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूमते प्रकृतिजन गुणान कारणम गुण सांग सदस्य मंत्र उसी का पोषक बनता है इसी मंत्र को पोषक होते हैं पुरुष जो प्रकृतिस्थ पुरुष है प्रकृति में स्थित है अपने आप में नहीं है भैमुखी वृत्ति में चला गया प्रकृति मानी शरीर इंद्रियों के साथ है ऐसा जो पुरुष मान आत्मा पुरुष प्रकृति स्थोही प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति में स्थित पुरुष है घूमते प्रकृति जान गुण प्रकृति जन्म जो को प्रसादी है उसका भोग करता है उस कारण भोक्ता कहा जाता है उसे यही उसका भोक्ता बन जाता है जब प्रकृति के साथ संबंध करके तो क्या होता है कारण उसका कारण हो क्या होगा सदस्य जो जन्म तो अच्छे बुरे जोनि में जाने का कारण यही हो है विषय को भोक्ता बनेगा विषय कमाएगा फिर आगे जाएगा त्रयोदश अध्याय तो ऐसे यहाँ मंत्र हो गया था इंद्रिया हयान आहोर कहा था इंद्रिय को घोड़े के स्थान में कहते हैं और विषयास्ते जब इंद्रिय हो गए घोड़े तो उनका मार्ग हो जाएगा विषय शब्द स्पर्श रूप से जब इसी में घूमते है ऐसा होगा आत्म इंद्रिय में हो गए उत्तम भोक्ता है कि आहोर आत्मा माना शरीर यहाँ आत्मा शब्द कहता शरीरम इंद्रिय और मन ये विषय जब युक्त हो जाता है आत्मा युक्तम आत्मानम पूर्व मंत्र का आत्मान आएगा इनसे शरीर इंद्रिया, मन से युक्त जो आत्मा होगा उसको भोगता इतिहा हो मनुष्य उस आत्मा को भोगता ऐसा संदेश से मनुष्य युग कहते हैं माना शरीर आदि के संबंध होने पर विषयों का भोक्ता बनता है भोक्ता कहते ऐसा आश्चर्य का है आश्चर्य इंद्रिया आदि चक्षुरादि इंद्रिया कौन है तो चक्षरादि इंद्रिया चक्सरादी यानी आयाम आहू आयाम अश्वान आहू इनको घोड़ो घोड़े कर, कहते हैं तो इंद्रियों को घोड़ा कहते हैं रथ कल्पना कुशला कौन कहते हैं जो रथ की कल्पना करने तो कुशल लोग हैं विवेकी लोग गाड़ी की कल्पना करने के लिए कुशल लोग हो तो गाड़ी में जो जो सामग्री चाहिए यहां उसी प्रकार के ऐसी कल्पना करते हैं क्यों शरीर रथ आकर्षण सामान्य वो जो बाहर के घोड़े होते हैं माने गाड़ी को खींचते हैं ये भी शरीर रूपी गाड़ी को खींचते हैं कौन खींचते हैं इंद्रियों इंद्रियों में इतनी जबरदस्त शक्ति है अगर कोई वासना जग गई मन में वासना जग जाती है और किस विषय की बासना है किस इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध तो होना है वो मन तुरंत तो उस इंद्रियों के साथ संबंध करेगा जब इंद्रियों के साथ मन का संपर्क हो जाएगा तो तुरंत इस शरीर को एक कुंडल के शरीर को घर से पहुंच जहां विषय होगा इंद्रियों ये इतने शक्तिशाली है इंद्रिया हमारी इंद्रिया जब इंद्रिया जब ये हो जाते हैं घोड़े हो जाते हैं तो क्यों घोड़े बनते हैं घोड़े का काम करते हैं कहा शरीर रूपी जो रथ है इसको आकर्षण सावन है जैसे वो जो घोड़े होते हैं तांगे को खींचते हैं वैसे इंद्रिया ये शरीर रूपी रथ को खींचते ले जाते हैं उनके विषय में पहुंचाएंगे जो उनका उपभोग करने जो योग्य विषय होगा उस देश में पहुंचाएंगे शरीर को खींच के ले जाते हैं आपके जीवन में कई बार अनुभव होगा आप बैठे हो होंगे भजन में कोई मन में ऐसा एक बासना जग गई माल अभ्यय करके आप तुरंत तो इंद्रियों के साथ होकर चल जाए चाहे शब्द हो चाहे रूप हो चाहे रस हो चाहे गंध हो चाहे पर्स हो पाँच ही विषय सामने होते हैं जि, जिस जिस विषय का हमारे यहाँ संकल्प उठेगा वो विषय संकल्प उठना मन जाके इंद्रियों में बैठ जाए के माध्यम से मिलना है फिर वो हमेशा पहुंच जाएंगे इसलिए इनको घोड़े के स्थान पर समझना इंद्रियों को क्यों शरीर जो रथ है इसको आकर्षण सामान्य जैसे घोड़े रथ को खींचते हैं वैसे भी इसको खींचते हैं इसलिए इंद्रियों को घोड़े के स्थान पर समझना ये कहा तेसू ही इंद्रियु हेपे परिकल अब इनके रास्ता मार्ग क्या होगा जो बाहर के घोड़े को इन रास्तों में चलते हैं कि इंद्रियों का रास्ता क्या होगा तेसु ही केसु इंद्रियशु हय पे और इंद्रियों को जब कल्पना कर दिया गया किस रूप में घोड़ों के स्थान में कल्पना करने पर शब्द नहीं तक किया तो करते तो उनके लिए मार्ग क्या होगा विषय होंगे कोई सरकार के खोदे हुए रास्ता नहीं चलते ये तो अपने ही रास्ता है एक बात केसु इंद्रियु गुण इंद्रियों काशु गोचराओ में तेसुगा इंद्रियशु उन इंद्रियों का विषय है परिवर्तन जैसे घोड़े के रूप के परिकल्पना कर दी इंद्रियों को ऐसा कल्पना करने पर रास्ता क्या होना चाहते हैं गोचराम मार्गान रूपाधीन विषया गोचराम गोचरामन मार्गान मार्गामन रूपाधीन रूप्रश्न स्पर्श ये होते उनके मार्ग वही घूमने वाले होते हैं ये इसी को समझो तो आपको एक रूप प्रश्न आदि के द्वारा अंतरमुखी वृत्ति में ला सकेंगे तो इंद्रिय आपके कब्जे में आ जाएंगे और उनके कहने में जाएंगे तो दर्द में दे डाल देंगे आगे शब्द आएंगे विद्य का आगे कहते हैं आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय मनोभी सहितम संयुक्तम आत्मा भोक्ता संसारी आहुषण विवेकनाथ का वो जो आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम हैं आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम माने शरीर इंद्रिय मनोभ आत्मा शाह था प्रथमांत आत्मा शरीर है युक्तम द्वितियांत है उसको पूर्व मंत्र से लाना पड़ेगा आत्मा आत्मा शरीरम और इंद्रिय और मन से युक्त युक्तम आत्मान ऐसा पूर्व मंत्र का आत्मान कर्म बन जाएगा आत्मान माना शरीर है इंद्रिय मनोभी सहितम संयुक्तम आत्मान ऐसे आत्मा को शरीर और इंद्रिय मनुष्य संयुक्त हुआ तालात्मा हुआ जो आत्मा है उस आत्मा को भोक्ता भोक्ता मने का संसारी भोक्ता करके संसारी संसारी इति लोग मनीष हो विवेक ऐसे कहते हैं जो मनीषी लोग है विवेकी लोग है ऐसा केवल इनसे अतिरिक्त जो हो जाएगा आत्मा तो उसको भोक्ता कहने का अधिकार नहीं बनता जब इंद्रिय शरीर इंद्रिया और मन के साथ संबंध समाप्त तो होगा तो आत्मा भोक्ता नहीं बन सकता इन्हीं के साथ कालात्मा कर जाता है तो संसारी आत्मा को ही भोक्ता होता है संसारी कहते हैं मनुष्य मनीषियों ऐसा कहते हैं नहीं केवल से आत्म भोक्तृत्व ही बोलते हैं केवल आत्मा में शुद्ध आत्मा में भोक्तृत्व हो ही नहीं सकता ये तो इनके साथ में होकर ही भोक्तृत्व की कल्पना है संसारी आत्मा की कल्पना है नहीं केवल से आत्मा केवल शुद्ध जो आत्मा होगा शरीर विशिष्ट इंद्रिय विशिष्ट और मनोविशिष्ट नहीं जिसका ऐसी स्थिति में आत्मा भोक्ता नहीं हो सकता भोक्तृत्व नास्ती केवल से आत्म भोक्तृत्व तो नास्ती भोक्ता भोक्तृत्व धर्म आ ही नहीं सकता उस आत्मा में बुद्धियादि उपाधि कृतम होगा तस्वीर भोक्तृत्व बुद्धियादि जो उपाधि है बुद्धि है मन है इंद्रिया है शरीर है ये उपाधि है इसके बुद्धियादि कृतम एवं उपाधि कृतम होगा तस् आत्मा भोक्तृत्व एक उपाधि के साथ में जब तारात्म करता है तो फिर भोक्तृत्व इसको आ जाता है इसको भोक्ता कहने लग जाते हैं संसारी करने लग जाते हैं वास्तव में आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है औपाधिक है ये कहा जा रहा है तथा तो शुत्यंतर इसी को कहा वृत्यावरण चुनते में केवल के अभोक्तृत्व में दर्श है शुत्यन्तर जो वृत्यावरण सुनती है केवल जो शुद्ध आत्मा है केवल आत्मा केवल जो आत्मा है शुद्ध आत्मा अभोक्तृत्व में रोदर्श है भोक्तृत्व का अभाव दिखाती है क्या दिखाती है ध्यायी व लेलाय ध्यान करता जैसा हो जाता है ध्यान करता नहीं क्यों होता है ध्यान करने वाला मन है चिंतन मन करेगा वो मन के कार्य है वो उस मन के साथ तादात होने के कारण वो जो ध्यात क्रिया आत्मा में भाष है ध्यान क्रिया आत्मा में भाष जाती है भाजती है इसलिए वो ध्यान करता है बोले ध्यान करता जैसा बोला ध्यायी वीव रहकर बोला सुर्खी और लेलाई दी वह गच्छी तो जाता हुआ सा लगता है जब थूल शरीर चलता है तो इंद्रियां जाती है थोड़ा शरीर जाता है उस काल में लगता है आत्मा भी साथ में गया हुआ जैसा लगता है वास्तव में आत्मा जाता है विभु को कहा जाना है आकाश में जा सकता है जैसे आकाश व्यापक है सभी मानते हैं किन्तु भटरूप उपाधि के घेरे पर जब आकाश पड़ जाता है हम जिसको घटाकाश बोलते हैं घट को उठा करके ले जाते हैं तो घटा काश को भी जाता हुआ सा लगता है तो आकाश कहा जाना उससे जहां जाना, जाना पहले से ही होगा कहा जाना जाना माने जाने वाला अलग होगा गंतव्य स्थान अलग होना चाहिए विभू में आवारों में पंता नहीं तो ध्यान लेरा ईव इत्यादि श्रुति बोलती है केवल आत्मा में अभोक्तृत्व तो ही दिखाती है क्या दिखा दिए माना संसारित्व में दिखा दी है श्रुति एक एवं कैसा जब ऐसा है वो बक्षमान रथ कल्पना वैष्णव पदस्य आत्मदया प्रतिपत्ति उपद्य ये जो बक्षमान जो रथ की कल्पना है गाड़ी की कल्पना के द्वारा क्या होगा कल्पनाया वैष्णव से पदस्य जो विष्णु का पद है विष्णु का पद मैने वैकुंड घर में पौराणिक बोलेंगे कि मैं तो इतना संकीर्ण आत्मनिवता विष्णु सब बता विवेक्ति देवेक्ति विष्णु सबको व्याप्त करता है व्याप्रोति देवेटी व्याप्रोति सर्वित विष्णु बिस्लि व्याप्त धातु है जैसे आप व्याप्त है उसी प्रकार बिस्लि धातु व्याप्ती अर्थ में व्यापक अर्थ में व्याप्ति अर्थन है व्यापक अर्थ होता है विष्णु धातु विशेष रुपये ऐसा उदाह सूत्र है नहीं विष से कु प्रत्यय होगा और विष्ण धातु को रूप का आगम होगा विष्णु बनेगा ऊ बनेगा विष्णु विशेष रूप से उदि सूत्र है जो व्यापक तत्व है वो विष्णु होता है जो आत्मा मुख्य विष्णु यह है पौराणिक लोक विशेष में दिखाएंगे किंतु ऐसा नहीं विष्णु सर्व परिचि नहीं है व्यापक होता है विशेष रूप से उन्दि सूत्र से होता है विवेक्ति सर्व सर्वम चराचरम जगत एक विष्णु ऐसा है उसका चराचर संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला जो तत्व है वो तत्व कौन हो सकता है आत्म तत्व देखो जो आप उसी तो को विष्णु कहा जाता है तो विष्णु संबंधी जो पद है उसको वैष्णव कहा गया है ऐसे नहीं वैष्णव संप्रदाय या नहीं समझना विष्णो पदम वैष्णव विष्णु संबंधित जो पद है उसको कहा वैष्णव यही है वैष्णव से पद से जो वैष्णव पद है विष्णु संबंधी प्राप्ति कोई वैष्णव पद होता है उस आत्म प्राप्ति आत्म का यह प्रतिगति रूप से रथ तो रूप की कल्पना करने से अगर आपने रथ को सही चलाया होगा आपके डाइडर सही होगी होगा तो उस दिन क्या होगा वो तो विष्णु पद की प्राप्ति होगी किस रूप से आत्मतया आम ब्रह्मा स्वीप रूप से आत्मरूप प्राप्त होना उस पद की भिन्नत्व तो तो में नहीं भिन्न आत्मतया प्रतिपत्ति रूप प्राप्ति थे आत्माभाव से उसकी ज्ञान की उत्तर प्राप्ति होती है न अन्यता स्वभाव हमें अगर ऐसा न हो स्वाभाविक भोक्तृत्व यदि हो आत्मा में तो अपने स्वभाव को अपने धर्म को कोई त्याग नहीं सकता शाप कहीं भी होगा किसी भी देश में होगा काटने वे काम करेंगे अगर आत्मा में वास्तव में भोक्तृत्व हो तो संसारित्व तो छोड़ेगा नहीं वो फिर मोक्ष की इच्छा मत करना वास्तव में भोक्तृत्व आत्मा का धर्म हो क्योंकि स्वभाव का अधिक्रमण कोई कर नहीं सकता जिसका जैसे प्रकृति बनी हुई है उसका अग्नि कहीं भी हो क्या काम करेगी जलाएगी। उसका रहे दाहता ही रहे जल में शीत स्पर होगा कहीं भी हो दाह आत्मा कर्ता पश्चेत माकांक्षी तभी मुक्तता नहीं स्वभाव भावनावर्ते औषवद रे ऐसा दृष्टान्त देखकर कहा आत्मा यदा कर्ता भोक्ता स्वरूप है आत्मा का यदि ऐसा स्वरूप यदि वास्तव में है महाकांक्षी इस तरीके मुक्तता फिर मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न मत करना मुक्ति की आशा मत रखना महाकांक्षी मुक्तिता मुक्ति महाकांक्षी तब तो मुक्ति की इच्छा मत करना क्यों नहीं स्वभाव हो भावना और करता भोक्ता रूप वास्तव में आत्मा हो अपने धर्म का आप करेगा नहीं हो रहेगा ही तो अगर कर्त भोक्तृत्व स्वरूप हो तो फिर मुक्ति की आशा नहीं करना नहीं स्वभाव हो भावानाम ब्या होते भावानाम पदार्थान स्वभाव हो न ब्यावर्ते कोई भी वस्तु हो उसके स्वभाव की व्यावृत्ति नहीं होती है बदलती नहीं और उसका बारे अगर जैसे सूर्य में क्या धर्म होता है उष्णता में तय भी पहुंचे उष्णता कभी छोड़ने वाली नहीं सूर्य उष्ण ही होता है हमेशा ठीक इस प्रकार आत्माकर्ता भूखता सर्व वास्तव में हो तो फिर भुक्ति की क्षमता है इसे सिद्ध होता है आत्मा वास्तव में कर्ता भूखता रूप नहीं है और उपाधि गये तो जो दूसरे का धर्म इधर दिख रहा है जैसे जल चलता है हिलता है वायु के झापों से तो जलस्तर जो सूर्य होगा प्रतिबिंब वो हिलता सा लगता है हम समझते हैं प्रतिबिंब हिल रहा है वास्तव में हिल कौन रहा है जल ऐसे ही कहानी आत्मा यापक है, है।, है ये कहना है कर्तृत्व तृत धर्म वास्तव में नहीं है ये सिद्ध अच्छा ठीक है आत्मा स्वामी ये गाड़ी के स्वामी है मालिक है आप मालिक है आप ऐसे दीन बनकर चलते हैं नहीं आप मालिक है आप इसके गुलाम हो रहे हैं अरे आपके गुलाम भी होना चाहिए उल्टा कर रहे हैं आप आपकी बुद्धि है बुद्धि का काम है आप बुद्धिमान है और उसके गुलाम बनेंगे आत्मा रहोस्वामी इस शरीर रूपी रखते स्वामी मालिक है आत्मा यह प्रद जो कल्पना करके बताया आत्मा गया आत्मा आदि करके कल्पना करके कही कही गई तस्व भोक्तृत्व चाहे स्वाभाविकों उसमें जो भोक्तृत्व दिखा क्योंकि वास्तविक नहीं आत्मा भोक्ता संसारी दिखता है वास्तव में नहीं क्योंकि मंत्र में बोल दिया क्या आत्मेन्द्रिय मनोवयुक्तम भोक्ता प्याहोर शरीर इंद्रिय मन से जब सम्पत्त होगा कालात्म्य करेगा तभी इसमें भोक्तृत्व तो दिखता है संसारित्व तो दिखता है शुद्ध में नहीं वास्तविक नहीं यही यही न श्रता है इसलिए कहा आत्मेन्द्रीय मनोवित्व इत्यादि कहा भोक्तृत्व अनुव्य को तो शास्त्रों से प्रभाव ये भोक्तृत्व तो धर्म औपाधिक है वास्तविक नहीं आत्मा उपाधि जन्य है उपाधि के धर्म आत्मा में दिख रहा है तो ये अन्य कहते हैं मन देखो जब तक हम जागृत स्वप्न में होते हैं हमें भोक्तृत्व दिखाई पड़ता है और समाधि अवस्था तो दूर जाने सुश्रुत में भी भोक्तृत्व नहीं भाजता हमें वहां शरीर इंद्रिय मन साथ में नहीं हमारे अगर या अनुयोग होगा उपाधि सत्वे भोक्त सत्व उपाधि अभाव है भोक्तत्व अभाव शरीर इंद्रिय मन होगा जब मन बुद्धि आदि होंगे तब तो भोक्तृत्व भाजता है इनके अभाव में भोक्तृत्व नहीं भाजता कहा देखा जब ये होते हैं तो भोक्तृत्व भाषता है जागृत स्वप्न में देखा है और कहाँ नहीं भाषता है सुशुक्ति आदि में नहीं दिखता ये नहीं है तो भोक्तृत्व भी दिखता नहीं दिखता वो विषय का होता नहीं दिखाई पड़ता तो और मेरे व्यक्ति तत्स तत्सत्व तदभावे तदभाव इनके होने पर भोक्तृत्व और इनके न होने पर भोक्त अभाव और यह आत्मा की चर्चा वो सुसुक्ति से भी ऊपर की है तो सुसुक्ति से बाहर हम जा नहीं सकते हैं यहाँ पर तो पूरी अवस्था की जाता है और जैसा आत्मा में भोक्तृत्व तो नहीं करके मान लो आएगा वहां भी आनंद भुक्त ऐसा शब्द आता है आनंद का भोक्ता कहा हुआ है कि वह विषय जन्य नहीं हो ऐसा दिखता है अच्छा तो ये तो हो गया आता अन्द्रीय औपाधिक भौक्तृत्व को अन्वय विद्रिय के प्रमाण और दूसरा शास्त्र प्रवाह ये शास्त्र प्रमाण क्या दिया इन्होंने वृदार तो दिया है ध्यायटी व लीलाइयाद प्रमाण का न केवल श्रे न ही केवल से आपकी विद्यात्म इत्यादि का श्रुत्यंतर्गत दिया ध्याय लीलाई दीव प्राप्ति श्रृति अप न स्वभावृत्ति अगर संसारी वास्तव में हो तो उस व्यापक तत्व की प्राप्ति असंभव है तो ये ये जो वैष्णव पद की प्राप्ति बनाई कही गई कही जाने के आगे तुष्ण परम अनुपद ऐसा आएगा उसको प्राप्त करेगा ये तो वैष्णव पद की जो प्राप्ति है विष्णु पद की प्राप्ति व्यापक भाव की प्राप्ति यहाँ विष्णु पद माने व्यापक भाव व्यापक व्यापक होते व्यापक होते हुए परिचन्न मान के बैठा हुआ है जितने भी आत्मबुद्धि हो रही है इसमें नहीं हो रही नहीं हो रही है जितने परिचन्नता में गिरा हुआ है जो उपाधिता है उपाधि को जरा विचार से हटाइए तो आप व्यापक पाते हैं अपने को भी परिचन्न पाते जरा उपाधि विचार से हटाइए आप हटा के देखिए आप अपने को व्यापक करेंगे उपाधि के कारण से के तो वास्ता है वैष्णव पद प्राप्ति स्मृति अनुप्रत्यादी आगे वैष्णव पद की प्राप्ति तब विष्णु परमन पदम इत्यादि आने वाला है मंत्र आने वाला है वो विष्णु का परम पद को प्राप्त करेगा यानी व्यापक भाव प्राप्त करेगा ऐसा करने वाली स्मृति अनुपत्या लग जाएगी वास्तव में संसारी हो तो उसकी प्राप्ति नहीं होनी जाएगी तो उसकी प्राप्ति बताई गई इसका मतलब संसारी नहीं है अर्थापत्ति सिद्ध होता है आत्मा संसारी वास्तव में नहीं है वाइस और प्राप्ति स्थिति न स्वाभाविक भोक्तृत्व यही है स्वाभाविक तो इससे भी नहीं कहना चाहिए आत्मा को स्वाभाविक भोक्ता नहीं मानना चाहिए औपाधिक भोक्तृत्ता वास्तव में आत्मा अभोक्ता अतरता ऐसा है चषक इत्यादि कहा एवं तो सती भक्शा और प्रकल्पना आगे रहती कल्पना आगे करेंगे उसके द्वारा वैष्णव आत्मतया थे तभी होगा आत्मा को वास्तव में अभोक्ता समझने पर ही एक व्यापकता की अनुभूति होगी प्राप्त हो सके कभी व्यापक नहीं तो प्राप्ति हो नहीं ना नाम स्वभाव अनु प्राप्त संसारी हो तो कभी वो थोड़ी हो हो हो तो थोड़ी होगा संसारी होगा परिचन्न नहीं होगा तो परिचन्न वस्तु कभी व्यापक होगा संभव ही मंत्र यस्विद्या्रिया पुष्प्श्वायि सारथे भवति। सारथे दस दुष्टाश्वाये क्या सारा खेल सारथी का ड्राइवर का होता है जैसे ड्राइवर की चर्चा करते हैं आप गाड़ी की नहीं गाड़ी मालिक की चर्चा है गाड़ी मालिक ड्राइवर का है ड्राइवर जैसा काम कर दे वैसे मानी गाड़ी मालिक का काम वही ड्राइवर को ठीक ठाक रखे उसको नाराज न अगर ड्राइवर नाराज होगा तो कुछ कुछ हो जाएगा गाड़ी मौजूद कहता है हमें ड्राइवर की रक्षा करना। बाकी ड्राइवर काम करेगा इसलिए बुद्धि के लिए बोलना चाहते हैं यस्तु यह सारथी यह सारथी किन्तु देखो जो सारथी जो ये शरीर रूपी रथ के सारथी है बुद्धि है उसी ने सारथी शब्द से कहा यस्तु अभिज्ञान विवेकी नहीं है गोले के बदाम को जैसे तैयार छोड़ देता है बड़ी परंपरा के गे कहीं चले जाएंगे ऐसे बुद्धि यदि हो विवेक बुद्धि न हो यस्तु सारथी यानी शब्द या सारथी को लेना है जो सारथी अभी क्या अभिज्ञानवान विज्ञान युक्त नहीं है विवेकी नहीं है खबर तो ऐसा होता है अवयुक्त हमारा साथ मन के साथ युक्त संबंध नहीं होता यानी लगाम के साथ संबंध ही नहीं होता ड्राइवर है स्टोरे पकड़ता ही नहीं है ऐसी स्थिति में है अविवेकी है जो सारथी शराब लिया है मारे मदी, मोहरूपी मदिरा पिया होगा तो फिर वो उसको विषम कर मदिरा दो प्रकार के आरकल जो पी पीड़ा है वो तो, था था था। वो तो ही है एक मोहरूपी मदिरा भी, भी है क्या हमका ममका लेकर के हम भी पीड़ा है सभी पीड़ा है मोहरूपी मदिरा पी रहे हैं भर प्रिय ने कहा भी है भैया आदित्य से गता गति रह संक्षीय जीवन व्यापारो बहुकाल व्यापारे बहुकाल हारे आर गुरो विज्ञाते दृष्ट जन्म जरा विपत्तिमरण राश्च मुत्पतवा प्रमादा उन्मत्तभूत जलराग्य प्रतिदिन आदित्य आ रहे, हैं, आ रहे हैं, जा रहे आ रहे जारह यही देखते रहे उदय हो गया हस्त हो गया आज फिर कल सूर्य उदय होगा त्रिसांग को हस्त होगा ये गिनते गिनते आयु चली गई पता ही आदित्य सता ग संक्षिप्त संक्षीय जीवन एक एक दिन करके जीवन क्षण हमें कुछ नहीं देखा एक दिन का को कोई कोई मान्यता नहीं देते हैं कुछ भी नहीं समझते तो आयु पूरी होगी एक एक दिन करके गया दिन गया सूर्य का उदय होना अस्त होना इसके माध्यम से और व्यापार बहुकार्य भाग गुरु भी काल विज्ञादी इतने धंधे हैं हमारे सामने एक कर्तव्य है वो कर्तव्य है वो कर्तव्य है एक कर्तव्य जिभाते बाते तीन और आ जाते हैं जिसको तो है उसके बाद कुछ काम करेगा अपना काम करेगा करके होता है आ, इतने बहुत गौरवशाली कर्तव्य आ जाते हैं यह तो करना ही चाहिए भाजपा अपाज नहीं होगा कि चलते चलते कहा समय चला गया पता ही नहीं कर्तव्य दुनिया भर के कर्तव्य तो उनके सामने आ जाते हैं व्यावहारिक कर्तव्य दृष्टवा जन्मदरा विपत्ति मरण हम प्राशस्म देख रहे बूढ़े हो रहे हैं व्याधि से ग्रसित हो रहे हैं मर रहे हैं भी जा रही है भय उत्पन्न नहीं होता हमारी स्थिति ऐसी होगी मरेगा कंप ये मारेगा। तो रहा है यही बुद्धि होती है सबकी बुद्धि ऐसी होती है इधर सोचता नहीं है दूसरे को बोलेगा हाँ वो तो देगा भाई अनित है नाश्ता है शरीर बोलेगा दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरण प्राशस् निकल अपने लिए भय नहीं होता उत्पन्न नहीं होता यहाँ जो आत्मा के जो अमरत्व तो है अजरतव तो है उसको इसमें लाकर तो तो के मानता है बाकी वहां पर तो दिखता है यहाँ तो दिखता ही नहीं इसको आत्मा की जो अजरत अमरतव तादाद में करे यहाँ लाता है मैं तो अजर अमरी हूँ ऐसा मानता है न अपने, तो <sm> <aları> <parallels Ukrainian> <bachelor> अपने लिए वो आत्मा के अजरब अमरतव यहाँ बाहर ला करके अजर अमर समझता है बाकी दूसरे मत वहां समझता है आत्मा वहां समझता है सत्य स्थिति जैसी दृष्टि जन्म जरा विपत्ति मरणम त्राश्चमत्पद्य थे क्यों ऐसा कथित मोहमय प्रमाद मजिरा उन्मत्त भूतम इसमें जो ममता मोह रूपी बदिरा पिया हुआ है इसे सारा संसार उन्मत्त हो जाए पागल हो रखा है एक व्यक्ति पागल हो तो सुधारा जाए सारे पागल कहा किस कौन सुधारेगा एक व्यक्ति भांग दिए तो उसको रोका जाए और कुएं में भांग पड़ गया कौन रोकेगा उसको किसको कौन रुक, रोकने वाला सबकी स्थिति ऐसी है उपदेश दूसरे को देने में सरल है अपने को क्या बैठा एक मोहरू की मदिरा है फिर मंत्र में रहा यस्तु अभिज्ञान मान भगवती जो सारथी विवेकी नहीं है मेरे बुद्धि जी विवेक युक्त नहीं है और अभियुक्ति सदा मन के साथ उसका संबद्ध नहीं है माने सारथी को चाहिए स्टोरी में पकड़ के रहना चाहिए मन को पकड़ना बुद्धि का काम है आ, ये तो ये तो तरह विस्तृति मनस्लम स्त्र तत्तियम में तत् आत्मनिर्भर संघ है सत्या है जिस विषय को लेकर के मन बाहर जाता हो दिखाई पड़ता है पता चलता है मन अभी गुधर चला गया है मालूम है हम बोले न बोले आपने मालूम पड़ जाता है किस विषय में गया बुला है तो वहां से बुद्धि का काम करके बुद्धि के द्वारा शुभ चीज के लाना होगा आप आपने अपने साधना में बैठा पर ते ते होगा छठे अट्ठे कहा मन के साथ में युक्त नहीं है बुद्धि संयुक्त नहीं है मन अलग है ऐसी स्थिति में हो तो कस्य इंद्रिया अवश्य नहीं उस स्थिति में क्या होगा जब लगाम नहीं पकड़ेंगे तो घोड़े आपके कब्जे में थोड़ी रहेंगे उसकी इंद्रिया अवश्य हो जाते आपके अधीन से बाहर हो जाते दुष्टा स्वाये जैसे दृष्टान दिया जैसे दुष्ट घोड़े हों, बाहर के जो सहार्थी गाड़ी वाला होता है तो वो घोड़े को कब्जा नहीं कर सकता ठीक इस प्रकार इंद्रिय काबू में नहीं आए और इंद्रिय काबू में नहीं आए तो गया संसार पर चला गया ये स्थिति होती है क्या आश्चर्य के लिए तब प्रयोग जब ऐसी स्थिति गाड़ी कल्पना कर दी कल्पना करने पर कर क्या होगा बुद्धि की प्राधान्य है कोई भी काम करने के लिए बुद्धि अगर सही है बुद्धि मन को पकड़ेगी मन इंद्रियों के पकड़ेगा तो ठीक हो जाएगा इनकी श्रृंखला है बुद्धि का संबंध मन ने मन का संबंध इंद्रियों ऐसी जब बुद्धि ने मन को खींच लिया जब घोड़े खींचे जाते जब वो फाड़ते हैं तो दौड़ पाएंगे उधर चरबरा के नहीं दौड़ सकते जैसा बोलेगा वैसे चलना पड़ेगा बुद्धि इसको खींचे रहेगा हमेशा राजस्थान की तरफ माता भजन गाती थी, थी। देगा इंद्रियों के घोखड़े घोड़े न भगे ऐसा घोड़े न घोड़े रात दिन इनको संयम के कोड़े ऐसे लड़े कैसे माता ने राजस्थान किया एक इंद्रिय रूपी घोड़े भागे नहीं गए रात दिन इनमें संयम रूपी कोड़ा लगाओ चाबू मारो ऐसे सत्र औषधि जब रथी कल्पना कर दी गई तो कहते हैं यह वस्तु छप गया यस्तु होना चाहिए पाठ यस्तु बुद्धिया सारथी जो बुद्धि रूपी सारथी है यह मंत्र है ना क्या है? हुआ छप गया यह होना चाहिए बात यु बुद्धिया सारथी अभिज्ञानवान वहां रका छोटा हुआ होगा सारथी रविज्ञानवान विज्ञानवान नहीं है सारथी की नहीं बुद्धि की नहीं है अभिज्ञानवान अनिपुण निपुण नहीं है अभिवेकी है प्रवृत्तों से निवृत्तों से कहा प्रवृत्ति करना है कहां से निवृत्त होना उसको पता ही नहीं है किधर जाना है किधर से कि मालूम नहीं ऐसे होने पर स्थिति हो जाती है उसका ऐसी स्थिति में पता ही नहीं ऐसे जब बुद्धि हो जाती है या शारीरिक बुद्धि है ऐसी स्थिति में यथाविक होता था, था रबरा जैसे अंड बाहर जो होता है गाड़ी चलाने वाला हाँ। तो क्या होगा जिसके बुद्धि खराब हो यथावत हो गया जैसे बाहर वाला गाड़ी चलाने के लिए जैसी स्थिति ड्राइवर खराब हो जाए उसके काम नहीं करेगा ड्राइवर तो गाड़ी को कहीं डाल देगा गाड़ी मालिक को भी डाल के अयुक्त अप्रग्रिय देना असमाहित आसान मन को समाहित करना बुद्धि का काम का है अयुक्त करता अप्रयुक्त और, और असमाहित अप्रग्रहित है ग्रहण नहीं कर रही मन को मन को पकड़ना बुद्धि का काम है अगर सही बुद्धि आपकी होगी तो मन को पकड़ेंगे मन तो चंचल है बंधन जैसा है जाएगा ये विषय में तेतु बुद्धि का काम है उसको खींच नहीं करता नहीं कल जा रहा निगरा बुद्धि का काम है तो बुद्धि जहां खराब हो गई अयु तेरा अप्रग्रहितेरा असमाहित ते ते न ऐसा मन है जिसकी बुद्धि का ऐसा है उसने ग्रहण नहीं किया पकड़ा ही नहीं है तो समाज में एकाग्र मन नहीं है विक्षिप्त है विश्व में भागेगा अब इंद्रियों के लेकर के हो ऐसा मन प्रग्रह स्थान ये ना वो लगाम के सामने है मन यहाँ हमारे शरीर में मन लगाम के सामने जो डाइगर पकड़ता है वो घोड़े के मुख में होता है यहां इंद्रियों के मुख में होना चाहिए मन के द्वारा कषने का साधन और मन को पकड़ना चाहिए बुद्धि है तब तो ठीक मन को बुद्धि को तो बुद्धि ने पकड़ा हो तो मन ने उनको उनको खींचेगा मन को खींचने पर तो वो खींचे जाएंगे स्थिति हो तो प्रगत सर आदि हो गए हमेशा ऐसा सामिल अवसर है सामाजिक मन वाला नहीं है जो सारथी और है हमेशा ऐसा जो सारथी होता हो तो क्या होगा उस स्थिति तस्व बुद्धि सार्थ है कैसे है बुद्धि रूप की सारथी जो अपुरशद सही नहीं है विवेक बुद्धि नहीं विवेकी नहीं है ऐसे सारा चीजें इंद्रियानी अस्वस्थान यानी जो गाड़ियों में घोड़े लगते हैं वो तो इंद्रिया होंगे इंद्रिया अवश्य नहीं अशत्या जवाब अशत यानी अनदार्य उसका निवारण करना मुश्किल हो जाएगा घोड़े जब लगाम मन तो में नहीं पकड़ा उनको उनके मुख में घोड़े के मुख में होते हैं मन के संबंध इंद्रियों के साथ मन संबंध बुद्धि जब मन को खींचेगी तो इंद्रिया खींचे जाएंगे इंद्रिया तब जाते हैं मन संबंध देगा इंद्रियों के साथ जब तक मन का संबंध नहीं होगा इंद्रिय विषय में नहीं जाएंगे मन में वासना जग जाती है जिस विषय की बात समझ जगी उसी विषय संबंधी जो इंद्रिया काम करेगी पर जाकर मन संबंध कर देता है। फिर वो इंद्रिया भागेगी सबको लेकर चला जाएगा। ये स्थिति है तो उसके ध्यान में क्या होगा जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो मन को छोड़ दिया मन स्वतंत्र हो गया मन स्वतंत्र होने पर इंद्रियों को साफ होकर के विषय प्रश्न जाएगा इंद्रिया को मानस अवश्य हो जाते हैं तो हम हमारे अधीन में जाएंगे अवश्यनी अश्याणी अनिवार्यनी विषयों से निवारण नहीं कर सकते निवृत्ति नहीं कर सकते इंद्रिया को यह स्थिति हो जाती है कैसे तो आराम दुष्टाश्वादाम जैसे अभी अभी नए नए घोड़े लगे हों दुष्टाश्व है उसको कब्जा कर करना बड़ा मुश्किल होता है इस स्थिति में हो जाएंगे इंद्रिया ये तरह सहारते हैं भगवंजी जैसे अन्य सहार्थियों के दुष्टाश्व होने पर जब स्थिति हो जाती है ठीक इसी स्थिति हो जाएगी बुद्धि को ठीक रखना मालिक करता है आपका काम है अगर आपकी बुद्धि सही रखेंगे तो मन को वो पकड़ेगी मन को पकड़ने पर इंद्रिया और जब अंतर्मुखी बुद्धि में आ जाए विषण तक जाएंगे ये यहां का तात्पर्य है आगे इसे विपरीत सारथी के बारे में बोलते हैं आप विवेकी सारथी मन प्रे यस् विज्ञान युक्त नाम सात अंद्रििया पश्या सदस्वायुसारथे यस्वना पशा सदस्य सारथे यस् सारथि जो सारथी ऐसी है हमारे बुद्धि की सारे जिसके विज्ञान वाला विवेकी हो विज्ञान वाला हो हो तो भगवती युवते है मन सहा हम सदा मनसा युवते हैं मन को पकड़ के बैठी हुई हो बुद्धि हमारी मन को खींच रही हो सार्थे का काम घोड़े के लगाम को खींचे रहना है घोड़े के लगान के चक्कर घोड़े आकर खींचे जाने अगर मन को खींच लिया तो इंद्रिया खींच जाए विश्वास है यही है विवेकी है ये तो विज्ञानवान भवती युगते मन सा जो सारथी ऐसी हो बुद्धि ऐसी हो, जिसके पास विज्ञानवान हो विवेकी हो तो मन के साथ हमेशा युक्त हो यानी मन को खींच के बैठी हुई हो ऐसी स्थिति अयुक्त न तो तो हो युक्त तो हो संबंधित तो। हो त्रिया उस सारथिक इंद्रिया बस अध्ययन हो जाती है तो क्योंकि मन अधीन हो गया तो इंद्रिया अपने आप अधिन हो जाए मन को खींचने पर इंद्रिया खींचे जाएंगे बस यानी सदस्य के सहार जैसे बाहर के सहार भी होता है सही घोड़े होंगे तो वो सही अपने रास्ते में चल जाएगा ठीक इसी प्रकार हो जाएगा गणत्य स्थान को तो पा सकेंगे आप जिस मार्ग में तो जाना चाहेंगे आपकी बुद्धि सही हो तो जा पाएंगे बुद्धि खराब हो तो जा नहीं पाएंगे आप चाहते हैं परमात्मा के साथ मिलन हो अगर परमात्मा के साथ आप चाहते हैं चाहते हैं संसार रूप से बाहर होना चाहते हैं तो बुद्धि को पहले सही रखना होगा यही आपका काम यही कहा आश्र में गुणा पूर्वोक्त विपरीता है पूरा मंत्र में जो पंचम मंत्र में जो सारथी के बारे में चर्चा थी अभिवेकी सारथी तो की चर्चा थी उससे विपरीत जो सारथी हो विवेकी होगा पूर्वोक्त और विपरीत सारथी बहुत ऐसा सारथी जो होता है विज्ञानवान वो अज्ञानवान तो पहली वाला अभी विज्ञानवान है विज्ञानवान निगुणा मानी गाड़ी चलाने में जो कुशल है ऐसा निपुण सारथी है विवेकवान युक्त मन सारथ प्रगृहित जिसने मन, ना ना, जिस मन को मन प्रगृहित मनो यह ना सारथीना जिस सारथी मन को पकड़ रखा मन को पकड़ने पर मन ने गिर को खींचता खींचता है आपने देखा होगा तांगा चलाने वाला जब लगाम खींच देता वो है तो वह भूख फाड़ करके लेकर खींचे जाते हैं अगर भाग नहीं सकते ऐसी स्थिति होती है ऐसे यहाँ गिरु की स्थिति है यही कहा प्रगृहित मना बहुत समास मनो ये न सारथीना सारथी प्रगृहित महा ऐसा है इसी प्रकार समाहित चित्त समाता चित्तम्म एक हो गया चित्त जिसका ये सार्धिका उसको कहेंगे समायिक चित्ता सरा हमेशा समाहित चित्त होना चाहिए सार्थी तो हमेशा समाहित तो होना चाहिए असावधान गाड़ी नहीं चलेगी सावधान रहना चाहिए ऐसे बुद्धि हो जाए आपके पास विज्ञान वालों को देखा गया सरा यानी इंद्रिया अब यहाँ पर बाहर जो घोड़े होते हैं किंतु उस आदमी के यहाँ घोड़े के सामने कौन है इंद्रिया है तो घोड़े के सामने में जाने वाली इंद्रिया उस सारधी का उपाधक्य है वो जैसे चाहे वैसे कर सके सार्थी विज्ञान पाना निपूढ़ है कुशल है किधर ले जाना है किधर से हटाना है और जैसा करे और इंद्रिया चल लग जाती है उसकी बुद्धि सही है तो इंद्रिया सही हो जाती है बुद्धि की महानता है साधारण एक सत्यांग है पश्यामी इंद्रिया अपने अधिक हो उसके दांता युवा सारथी जैसे दांत घोड़े होते हैं तो कैसे इंद्रिय दांत हो जाते हैं दमन में आ जाते हैं जैसे चाहे वैसे चले जाते हैं सदस्य युवक जिस अथवा जिस सारथी के बाहर के सारथी के घोड़े ठीक घोड़े हो तो सही चल सकता है सारथी अपने कंत में चल सकता है यही यहां पर कहा यानी बुद्धि सही होना चाहिए यही कहना चाहता अब हैं अब ये जो दो प्रकार की सारथी की चर्चा हो गई ऐसे दोनों प्रकार की सार्थी वाला जो तो गाड़ी मालिक होगा उसकी चर्चा कर रहे क्या स्थिति है पहले वाला सार्थी वाला होगा अभिवेकी सारथी तो क्या स्थिति होगी गाड़ी मालिक की घर तो के दात जाना होगा और अगर सही विवेकी सारथी होगा तो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करेगा एक जो बातें बताना कहना हैं राज्य सरकार तरह पूर्वोक्त अभिज्ञान बुद्धि सार्थी निगम तो पूर्व मंत्र पंचम मंत्र में कहा था जो अभिज्ञान वाला सहारथी अभिवेकी सारथी उस ऐसे सार्थी वाला जो तो मालिक होगा उसके ये फल बताते हैं क्योंकि भोगना तो, तो मालिक को पड़ेगा ना आगे। गाड़ी के नुकसान हो तो मालिक जिम्मेदार है स्वयं मरे तो मालिक ही मारेगा मालिक की क्या स्थिति होती है ऐसे खराब होती बुद्धि आपकी खराब हो तो आपकी स्थिति बिगड़ जाएगी जो शुरू किया हम क्या क्या होगा जानते बुद्धि खराब हो नहीं आर्थिक स्थिति खराब एक तो आप लक्ष्य से च्यूट हो जाएंगे और गर्व नहीं गिर जाएंगे संसार में भी गर्व नहीं गिर जाएंगे स्थिति ऐसी होगी ये बोलना चाहते हैं तो अपना पूर्वोत्तर से आप विज्ञान हो पूर्वोत्तर जो पंचम अंतर में कहा होगा जो अभिज्ञान वाला सहार्थी वाला जो व्यक्ति होगा बुद्धि सहारथ बुद्धि ऐसी बुद्धि जिसकी सहारती हो उसके गृह फल मा ह यस्तो यस्तो यस्तो सुचे सुचे यस्या अमनकुचि न सत्पर आपसारम्चि यस्वला न सत्माति संसारमचि यस्त अभिज्ञान होती है ऐसे अभिज्ञान सारथी वाला हो जाता है विवेकी बुद्धि नहीं जिसके पास विवेकी बुद्धि वाला होगा तो क्या होगा अमानस का सदा सूचे बुद्धि ने मन को पकड़ा ही नहीं मन से युक्त है ही नहीं हमेशा अपवित्र रहते वह सारथी जिसके ऐसी सारथी हो ऐसी सारथी वाला व्यक्ति न सफल सो जो रथी न सी वो रथी सब पद न उस को प्राप्त नहीं कर सकता वो मालिक जिस पद को जाना चाहिए था आपका पद को वैष्णव पद को प्राप्त करना था उसको प्राप्त नहीं कर सकता किंतु तो, उस पद को प्राप्त न करना एक अलग पा दूसरा एक दंड भी मिलता है उसको क्या मिलेगा संसारण से अधिकत क्षति संसार को प्राप्त होगा फिर जन्म जन्मदान के चक्कर में पड़ेगा कोई शुक्र कुकर में जाएगा उस पद को प्राप्त न करना एक अलग विषय है किंतु दंड भी साथ में मिलेगा उसको संसारण से संसार को प्राप्त कर है के च्र प्राप्त करता है इन मंत्रों के द्वारा यही है बुद्धि को सही रखना चाहिए सार्थी होता है भाष्यो अभिज्ञानवान होगी जो सारथी अभिज्ञानवान होगा विवेक युक्त नहीं है अमानस का अप्रगृहता मानस का जिसने मन को पकड़ाई नहीं है अप्रग्रहिता मनो एवं सारथीना ऐसा अप्रगृहता मनस का कब प्रत्य है समाशांत सारथी का विशेषण सब पता एक आसूची जब मन को नहीं पकड़ा तो अपवित्र अवस्था में रहता है सारे मन को पकड़ा हो तो पवित्र अवस्था है उसकी बुद्धि की पवित्र अवस्था मन को पकड़े रहा अगर मन को छोड़ दे बुद्धि तो अपवित्र अवस्था में बुद्धि अपवित्र है बुद्धि तो उसका पवित्र तो तो नहीं पता एक असूचि जब अमानस्त मन वाला हो गया तो शार्थी असुचि होगा सारे हमेशा ही असूचि रहेगा मन को छोड़ देने न सरथी यहाँ सारथी ने सरखी ऐसा है न सरखी वो रखी अब रथी की चर्चा करते हैं ऐसे सहारथी वाला जो सरथी यहाँ यह तत्पुर श्लोको पूर्ण समाज से अली से ऋष्व का लोक हो रखा है सरखी वो रखी वह जो रथी है जो कार्य का मालिक है वो तब तत्पूर्वोत्तम अक्षरम या परम पदम न आपभति न कार्यप्रै जो पूर्वोक्त अक्षर परब्रम्ह था उसको प्राप्त नहीं कर सकता परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता जो इसी के द्वितीय पंथ में कहा था अक्षर में कहा था अवयम त्रिपारम नाचगेतम सके में इधर करके कहा हुआ था उस पुष्प को प्राप्त करे कहा था उसको को प्राप्त नहीं कर सकता तेरह सारथी ना उस के थी, सारथी के बाद से वह रथी सरथी यहां सारथी नहीं है सरथी ऐसा परिचय करना होता है वह रथी जो रथी है वो सारथी तो हर्षविकार अंत होता है या दीर्घिकाल है रथ वाले को रथी बोलेंगे सरथी ये तत्प तो लोगों को समाज से अंश लगा हुआ है सुकलों को रखा है सरथी तब पूर्वोत्तम अक्षर जो ईश्वी का द्वितीय मंत्र जो कहा था उसको प्राप्त नहीं कर सकता जो परम को प्राप्त नहीं कर सकता तो एक ना वो सारथी को सुनिद्धि द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकता <coughs> न केवल हम कई बल्ले माफ होती ये कि उसके दंड नहीं अभी कई बल्ले चला गया आत्मभाव पहुंच नहीं पाया कई बल्ले वहां माने कोई लोकांतर में केवल अकेला होगा अभी आप बहुत परिवार के साथ हैं और परिवार आपके सब पूछता है परिवार के साथ बैठे हुए बहुत सारे हैं या गिनेंगे तो कितने मिलेंगे पांच तो भूत हैं आपके पास पांच भूत परिवार हैं उसी के फिर और रहे न जाने कितने मिलेंगे किनते जाएंगे किसी ने पच्चीस तत्व तो का किसी ने 24 तत्व का आपके परिवार, बहुत कुछ है कोई 24 तत्व तो बोलते हैं कोई 25 तत्व तो बोलते हैं ऐसा ऐसा चलता है बहुत कुछ है तो केवल हो जाना अकेला हो जाना जिनके साथ ये तादाद में छोड़ जाना अकेला होना यह ब्रह्म प्राप्ति आपको प्राप्ति है ये जो थूल सूक्ष्म शुर, कारण शरीरों से अपने को अलग करना विचार से अलग करना यही आत्म प्राप्ति इसी का नाम है केवल वा। केवल कैबल्यम अकेला होना अभी तो बहुत सारे के साथ है आप एक तो आप बाहर उठाए उसके ऊपर कोई मन में न जाने कितने आपके बैठे होंगे कामपुर मधुमक्सर न जाने कितने बैठे होंगे बहुत ध्यान हैं गिनने लगेंगे तो एक दिन में तो नहीं गिना जाएगा इतने के लोग के साथ आप जीवन है अभी इनके सब को हटा अकेला होना अकेला होना शरीर को कड़ा इस आदि से अलग विचार से हम असंग न नक्ष इसको काटना हो असंग रूपी शास्त्र चाहिए तलवार से नहीं काटेगा न केवल कैवल्य ना प्रति केवल केवल इतना ही नहीं कि कैबल्य को प्राप्त नहीं करता इतना ही दंध नहीं किंतु संसार अंत अतिगत क्षति उल्टा संसार को ही प्राप्त करेगा संसार जन्म मरण सर्वे संसार है जन्म मरण स्वरूपी संसार है पैदा हो जाओ मर जाओ पैदा हो जाओ मर जाओ, जाओ, जाओ। ये संसार इसी को तो प्राप्त अधिकार अधिक प्राप्त प्राप्त तो करता है ये कहा कि जो विज्ञानवान वंशार्थी वाला रखी होगा उसकी स्थिति बताते हैं मंत्र है यस् भवति सामस् सदा शुचि सपुथर्पलवा कौते यु विज्ञा सदा सपुथर्पलवा कवोतीस्मा न जायते युशारथिज सारथि विज्ञान वन होगा गाड़ी चलाने में कुशल होगा गाड़ी चलाने को सला लगाम को पकड़ा होगा मन को पकड़ा होगा तो गाड़ी चल जाएगी आराम से तो यस्तु तो विज्ञान मान भगवती समनस्कार मनसा सही था समनस्कार मन के साथ रहता है, मन को छोड़ता नहीं हो अपने अधीन करके रहता हो ऐसे सार्थी सदा सूची उस मन को पकड़ने पर हमेशा सूची होता, होता है सारखी पवित्र होता है शराब नहीं पीता हो ऐसा होता है सब पकड़ता हो ऐसे सार्थी वाला शराब ने रथी वो जो रखी है वहां तब पद्म आप उस पद को जब वैष्ठ पद है उसको प्राप्त करेगा आप क्या कैसा पद है यशमात भूयो न जाए जिस पद को मिलने पर दोबारा जन्म नहीं होगा संसार में नहीं आएगा यशमात पद आप भूयो न जाए फिर फायदा नहीं होगा जहा पर गीता के पंचदश अध्याय कहा है निर्वर्तन थे तब धामा पदम न तथ भाषे सूर्य दस काम को लगा बता गति गर्वा निवर्तन थे जहां सूर्य चंद्र तारे आदि का कोई गति नहीं है प्रकाश नहीं कर सकते हैं न अग्नि की गति है प्रकाश नहीं कर सकते ऐसा स्थान है वो स्थान आत्मा ही होता है कोई बारह परम धाम है तो भाष्य जो विज्ञान सारती है जो शास्त्र मंत्र में जो कहा हुआ था छठे मंदिर में जिसको कहा था वो सारथी की चर्चा है सारथी वाला रति लेंगे यहाँ ये दीप्ति हो विज्ञान वाहन विज्ञान रथ सारथी तह विज्ञान वाला सारथी से युक्त हो जो जो व्यक्ति रति रति मान विज्ञान वाला सारथी से विवेकी सारथी से युक्त हो कौन रति गाड़ी बालिक आप आत्मा आपकी ऐसी हो विद्वान क्षेत्र आप विवेकी हों जिस काल में जब विवेकी सारथी से युक्त होंगे तो अभी विवेकी है ऐसे युक्त मना मन से भी युक्त हो बुद्धि ने मन को पकड़ पर, रखा ऐसा हो युक्त मन वाले तो युक्त मना युक्त मनो यश्या सब युक्त युक्त मना जिसका मन युक्त हो गया जुड़ा हुआ है छुटा हुआ है भी युक्त हुआ समानस का मन मनसा सही था समानस का मन के सहित है वो मन को छोड़ा नहीं है ऐसा सब पता ही वो सदाशु जी इसलिए वो हमेशा पवित्र माना जाता है स्वतंत्र तो पदाप्त होती है ऐसा जो रथी होगा ऐसे सार्थी वाला रथी उस पद को प्राप्त करता है जिस पद की चर्चा हुई थी उसको प्राप्त करता है कैसा पद रहेगा यशमान आपता पदार्थ अप्रच्युता संघ भूजा पूर्ण धन जाए के संसार जिस आप तो प्राप्त जो पद हुआ यशमान पदार्थ जिस पद की प्राप्ति से अप्रच्युत संग कभी चुप नहीं होगा फिसलेगा नहीं वहां से कभी दोबारा संसार बनी आ सकता है पुदर्भरा के संसार है फिर संसार में नहीं जाएगा आए नहीं आएगा ये पुनर्म कुमर मरव कुमर विद्यालम ये लोग जन्म दुखम जरा दुखम ज्ञान दुखम तथा अंत काली बन दुखम तस्मात जागृ जागरी शंक्राच जा रही तस्मात जागृ जागरी बना रखा है जन्म दुखम जन्म में कितना कष्ट होगा हम भूल गए और जरा दुखम वृद्धावस्था की तो अनुभव करने लगी गए कई कष्ट होता है जन्म दुखम जरा दुखम व्याधि दुखम तरह ही बचा जो रोगी लोग हैं वो जानते हैं जाने का कष्ट क्या होता है शरीर लेने पर यह होगा ही होगा शरीर होने पर यह होना ही होना है। और अंतकाल महत्व कम अंधकाल में तो भयंकर कष्ट होता है ऐसी स्थिति आ रही थी तस्मा जागरी जागरी आसे जग जगना जगड़ाना जगड़ाने विवेक में रहना काम क्रोधादय सर्वे देहे तिष्ठन की तस्करा चोर बाहर नहीं है भीतर है काम क्रोध लोग बहुत से चोर है क्या चोरी करते हैं कहा ज्ञान रत्न बहाड़ है जो आत्मज्ञान रूपी रत्न को चोरी करने के लिए बैठे हुए हैं ये होने नहीं देते आत्मज्ञान काम क्रोध आदय सर्वे देहे तिष्ठन की तस्करा तस्करा बाहर नहीं है ज्ञान रत्ना बहार ज्ञान रूपी जो रत्न है आत्मज्ञान रूपी रत्न उसको चोरी करना चाहते हैं चोर सोना चांदी आदि चोरी करते हैं रत्न चोरी करते हैं दसमा जागुड़ी जागुड़ी झगड़े रहना विवेक युक्त रहना शंकराचार्य जी जैसा कहा जिसे आप पर जिस प्राप्ति होने पर पूरे आपलता नहीं है और भू यहां को संसार है जाएगा नशा संसारे आसार में पहले जन्म मृत्यु के चक्र से छुट जाए इसलिए बुद्धि सही होना चाहिए आपको एक व्यवहार में चलने वा, वाले व्यक्ति को भी व्यवहारिक बुद्धि कुशलता हो तो व्यवहार कर सकता है परमात्म बिना बुद्धि की कुशलता से प्राप्त हो तो बुद्धि को सही रखना साधकों का कर्तव्य है यही यहाँ प्रकरण का मिलता है केवल पद परम इत्या कि तो विज्ञान सार्थी वाले के द्वारा प्राप्त पद क्या है कौन से पद प्राप्त हो प्रधानमंत्री पद राष्ट्रपति पद क्या पद है क्या पद कौन सा पद प्राप्त करता है विज्ञान शाति वाला विवेकी बुद्धि वाला व्यक्ति साधना करके कहाँ पहुंचता है क्या होता है इसके लिए बोलते हैं विज्ञान साह वांडर विज्ञान साहर अभिज्ञान वार्थी का तो फल बता दिया था सप्तम मंत्र में संसारम जिगत छे पुष्प को तो प्राप्त नहीं करेगा किंतु तो संसार को प्राप्त होगा बुद्धि जिसके ठीक नहीं है उल्टा दंड मिलेगा उसको बता दिया था अब विवेकी बुद्धि वाला जो साधक होगा तो उसको क्या मिलता है गो विज्ञान सारथी यु विज्ञान सारथी यश बहुग्री समझ करना माने विवेकी बुद्धि है जिसके पास कुशल बुद्धि है कुशल बुद्धि वाला जो व्यक्ति है यशु जो व्यक्ति ऐसा जो सारथी रथी जो ऐसा है ऐसी रथी होगा मन प्रगर मन को हमेशा पकड़ के बैठा हुआ खींच के बैठा हुआ है मन को जाने नहीं देता बाहर मन बाहर नहीं गया तो इंद्रिया जा नहीं सकती है तो, तो मन के साथ होने पर ही जाता है क्यों वासना से ग्रसित जब मन हो जाता है मन उस वासना की तृप्ति के लिए उस इंद्रिया का सहारा लेगा मन स्वयं जा नहीं सकता और इंद्रियों को कहा जाना पता नहीं होता तो मन ले ले जा जाएगा वहां खींच करके ले जाने वाला मन होता है तो वासना से कोई भी वासना जगी आपको सब उपराशा कोई भी संस्कार जगह तो वो संस्कार के कारण से मन जिस इंद्रियों के द्वारा संस्कार की पूर्ति होगी आपकी वासना की पूर्ति होगी उस इंद्रिया में जाकर संबंध करेगा वो संबंध होने पर इंद्रिया कोई इंद्रिया आपको घसीड के ले जाएगी ये स्थिति होती है किन्तु अब मन पकड़ गया है बुद्धि के द्वारा तो फिर मन जा नहीं सकता इंद्रियों के साथ संबंध नहीं कर सकता मन संबंध नहीं कर सकता इंद्रिया जा नहीं सकती था यह स्थिति हो जाती विज्ञान सहार में व्यस्त जो रथी या रखी जो रथी ऐसा हो यानी मालिक जो आत्मा ऐसा हो विज्ञान सहार के बुद्धि विवे की बुद्धि वाला हो ऐसा और मन प्रग्रवा मन को पकड़ के रखा हुआ हो मन प्रग्रवा मन को पकड़ने वाला हो पकड़ के रखा हुआ हो रखा हो ऐसा जो नरा होगा जो साधक होगा मुमुक्ष होगा वह सारण अपन होती वो संसार गति से पार होता है अध्वन मार्ग संसार गति संसार गति तीन गति है संसार गति उत्तरानु गति और त्री गति जाए स्वृष्ट अच्छे कर्म करने वाले ब्रह्मलोक लोग तो जाते हैं संसार लोग है और के उपासना करने वाले कर्म करने वाले स्वर्गा जा जाते हैं और गलत चिंतन करने वाले गलत को कर्मिक कर करने वाले जाय स्वृष्ट तृतीय गति में घूमते हैं यही संसार गति तीन है यही स्व सह आत्मति इस अधार गति से पार हो जाते हैं अध्यक्ष का तो धातु है अध्वन यानी कर्म गति संसाठ गति ये तीन गति होते हैं ये तीनों गति में नहीं जाएगी उसको ब्रह्मलोक भी नहीं जाना है स्वर्ग भी नहीं जाना और नरक भी नहीं जाना ऐसी वे कहां जाता है वो कहीं नहीं जाता नतृस्य प्राण उसका आता है तो संघीते उसके प्राण निकलते इंद्रिया निकलती नहीं यही अपने कारणों में हो जाते हैं जाना थोड़ी पड़ता है उसको जब जाएंगे तो फिर आनंद पड़ेगा साहब ने बोला ठीक मालिक होगा वो अर्व परम आत्म की संसार गति से पार प्राप्त करता है कौन है पार तब विष्णु परम पद जो विष्णु का परम पद है संसार गति से परे जो व्यापक तत्व आत्मा जो विष्णु है कोई परम पद है उसको प्राप्त करता है ये यहाँ पर अध्यापक की चर्चा है विष्णु परम परमा ने वैकुंठ मत समझना विष्णु धातु व्याप्ति अर्थव्यापक अर्थ है विस्तृत व्याप्त धातु धातु पाठना पाणी धातु का देख लेना स्त्री का है विषय में ऐसा सूत्र है महादि सूत्र है उप्रत्यय होता है जुग का आगम होता है बनता है विष्णु होता है धापो तत्व को विष्णु बनते हैं वैव्यक्ति चराचर जगत इति विष्णु विष्णु शब्द ये विपत्ति है वैव्यक्ति वे व्यक्ति सबको समय में व्याप्त करता है क्योंकि वो ज्योत्यादि का धातु है वो विव्यक्ति चरा जगत चरा करके ज्ञाप करता है इसलिए विष्णु का आप नहीं होता है विष्णु के परम तो को प्राप्त किया जाता है विज्ञान सारधी यश को जिस जिस रतिका विज्ञान विज्ञान सारथी वाला हो ये मानी विज्ञान सारथिर यश्ञ विवेकी सारथी जिसकी हो मानी बुद्धि जिसकी सही हो ऐसे जो साधक होगा वो वो रखी है जो विवेक बुद्धि सार्थी एक अर्थ किया विज्ञान सार्थी विवेक बुद्धि वाला सार्थी हो जिसने ऐसे पूर्वोक मनो प्रग्रहण और पूर्व काग्रह जो सार्थी, सार्थी कैसे वन को पकड़ने वाला भी हो मनोहन मनो प्रगृहता मनो ये हो ग्रहण पकड़ लिया है वन को जिसने ऐसे चुकी हो समाजित और चित्त समाधान हो एकाग्र हो समय चित्त समझ एकाग्र चित्त होता हुआ उसको एक ही लक्ष्य दिखता है मुझे आत्म प्राप्ति कर रहा है और कोई नहीं चाहिए ऐसा लक्ष्य दिखता है जैसे प्याने पानी में डूबा हुआ व्यक्ति का एक ही लक्ष्य किनारा दिखता है वैसे संसार से जो तड़कता हो जन मृत्यु के चक्कर से भाई मानता हो वो व्यक्ति को केवल लक्ष्य दिखता है अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं दिखता समाज चित्त समय एकाग्र चित्त वाला लक्ष्य एकाग्र है आत्म प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है ऐसी स्थिति वाला होगा सूची नारा होगा पवित्र हो जाता है वह विद्वान और विवेकी बता हुए थी सवेकी माने संसार गतेमिका संसार गति से परे हो जाता है अर्वन करता है संसार गति पंचमी है संसार गति से पारम एवं अधिकव्यम जो पर है एक जिसमें गति नहीं है तीन से अतिरिक्त है अधिकव्यम वित्तीय तभी वासुदेव परमं प्रकृष्ठ परम तो क्या है ऊपर जिसको वासुदेव कहते हैं नाना नाम है हजारों नाम है अनंत नाम है जिनके एक हाँ? नहीं अच्छा संसार प्रति पारम परम अधिक ऐसा परम तत्व जो गंतव्य स्थान है आत्मतत्व तो उसी को प्राप्त करता है आत्मवती मैं मुख्यते सर्व संसार बंधन यह है आत्मा की प्राप्ति करता है मैंने आत्मा को प्राप्त करना है प्राप्त यह क्या प्राप्त करेगा स्वयं है प्राप्त करना अपने से भिन्न होना चाहिए किंतु स्वयं है या आत्मप्राप्ति माने क्या होगा संसार बंधन ही संसार संसारूपी बंधन शरीर आदि के बंधन आपका प्राप्ति, प्राप्ति करता ऐसा है अप्राप्ति की प्राप्ति होगी प्राप्त का वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है अरे आप ले ये लेखन तो मैं क्या प्राप्त करूंगा पहले से ही है वैसे आत्मा अपना स्वरूप ही है वो प्राप्त करना नहीं है किंतु जो हमने दूसरे लादा हुआ है उसको हटाना है आत्म प्राप्ति कहा शरीर आदमी को तो लाभ करके बैठे हुए हैं उसको अर्थ होना है संसार बधन से गुप्ता होना है यह आपकी का तो कौन है वो संसार से गुप्ता होना परम पर क्या है रहेगा तद विष्णु ये परमापरण रहा था तब विष्णु विष्णु माने व्यापक से दृश्य है विष्णु माने व्यापक से व्याप्त स्वभाव जिसका है व्याप्त होना स्वभाव जिसका आपकी लाभ का जो अर्थ होता है जिसमें धातु का जो होता है एक ही अर्थ है तब विष्णु हो वह जो विष्णु होने व्यापारशील से ब्रह्म व्यापनशील दोनों होता है ब्रह्मा आत्मा परमात्मा है परमात्मा का जिसको वासुदेवा वासुदेव भी बोल देते हैं उसको वासुदेवी क्या ऐसे की थी वासुदेवाख्य शिव परम प्रकृष्ठ परम परम परमाएं प्रकृति सबसे उत्कृष्टता आत्म प्राप्ति से बड़ा कोई लाभ नहीं है सबसे बड़ा लाभ अपने स्वरूप की प्राप्ति है परमार स्थान शु स्थान है अपना स्वरूप स्थान सतत्व तो हमारे स्वरूप हो यहाँ सतत तो स्वरूप अपना स्वरूप की प्राप्ति होनी उसको कोई बाह्य कोई परमात्मा प्राप्त नहीं अपना स्वरूप ही परमात्मा हो जाता है अब यहां दूसरे के स्वरूप में मैं करके बैठे हुए हैं ये इस शीशा में देखने वाला हमारा स्वरूप नहीं है तो हम उसको मैं मान के बैठे हुए हैं जैसे दीवार को कोई पकड़ता हो और बोलता है मैं दीवार हूं तो सही बोलता है गलत बोलता है जितना दीवार पकड़ने वाला मैं दीवार हूं जितना सही बोलता है उतना आप सही बोलते हैं मैं एक मनुष्य हो पाने वाला मैं मनुष्य हो पाने वाला उतना सही बोल रहा कितना सही है जितना दीवार पकड़ने वाला बोलता हो मैं दीवार हूं सही बोल रहा है दुर्ड बोल रहा है आप समझिए पढ़े लिखे हैं सब तत्व में स्वरूप हूं अपना जो स्वरूप है एक तेरह एक यह अस्वरूप आत्मा होती वही प्राप्त करता विद्वान अपने स्वरूप को ही प्राप्त करता अन्य को प्राप्त नहीं करता आत्म प्राप्ति है समय हो गया है नहीं रखेंगे आगे बताएंगे क्योंकि तो हमको चलना है चलना आत्मा में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा एक थोड़ा थोड़ा अरुंधक न्याय होता है पहले स्थूल शरीर से आगे आगे बढ़ते बढ़ते सबसे स्थल किया होगा हमारी जो यहाँ दृष्टिपन हुई है उसके आगे थोड़ा सूक्ष्म है फिर आगे है फिर अब सूक्ष्म अति सूक्ष्म तो आत्मा ने आपको पहुंचाएंगे द्वितीय का चंद्र दिखाना होता है तो पहले कहेंगे पहाड़ को देखो फिर कहेंगे एक पेड़ को देखो वो ऊँचा पेड़ देखो फिर बोले उस तर में शाखा को देखो फिर कहेंगे उसके अग्रभाव में देखो हाँ उसके आगे देखो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आत्म दर्शन कराना श्रुद्धि का लक्ष्य है तो उसी तरह से ठूल से लेकर के चलते चलते अति सूक्ष्म में पहुंचाने की प्रक्रिया ओम ओ शो मुनो सीय जेयशियामस्ो मिश्रा ओं शांति